देवी भागवत चौथा है।, है, है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता जैसा वैसा वैसा ही ही कड़ा और कुंडल ठीक वैसा ही अहंकार से बना हुआ यह चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड है वस्त्र को सूर्य के अधीन कहा गया है बिना सूत्र के वस्त्र बनना संभव नहीं वैसे ही त्रिगुणात्मक माया से बने हुए इस स्थावर जंगम समस्त संसार को समझना चाहिए जब छोटे से लेकर बड़े तक सबकी यही हालत है तब इस विषय में क्या कहा जाए काम क्रोध लोभ और मोह ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं कुरनंदन काम मोह और मद से युक्त प्राणी कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ विचारता ही नहीं जब प्राय सभी युगों में मायाविद्ध धर्म ही व्यवहित होता था तब इस कली के लिए कौन सी बात कही जाए इस स्पर्धा द्रोह और लोभ तथा अमर्ष सभी समय डेरा जमाए रहते हैं जगत में बिरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं जिनका अंतकरण इन दोषों से खाली है जन्मेजा ने कहा सचमुच ही वे और महान पुण्यात्मा है जिन्होंने मद और मोह का त्याग कर दिया है जो जितेंद्री एवं सदाचारी हैं उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है मूर्ख मनुष्य की आंखें मधु पर तो जाती है किंतु उस विवश स्थान को नहीं देखती जहाँ से मधु निकलता है मानव बुरा कर्म करने में प्रवित हो जाता है उसके मन में नरक का भय उत्पन्न ही नहीं हो, होने पाता अस्तु प्राचीन समय में क्यों युद्ध ठन गया था वह प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें बुधा देखा जाता है धन अथवा स्त्री के लिए ही परस्पर कलह मत जाया करता है नर और नारायण में तो कोई स्प्रिया थी ही नहीं फिर क्यों उनके द्वारा ऐसा रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया? नर और नारायण सनातन परम पुरुष हैं इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे तब उन्होंने मुनिवर नर नारायण का सामना किया ही क्यों ब्रह्मण इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ सूज जी कहते हैं इस प्रकार जब राजा जन्मेजा ने सत्यवती नंदन विप्रवर व्यास जी से पूछा तब उन्होंने सारी बातों का विशद रूप से वर्णन आरंभ कर दिया। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे उनके शासन में भूमंडल के सभी नरेशों द्वारा यज्ञों में श्रद्धा पूर्वक देवताओं की उपासना होती थी तपस्या करना धर्म का प्रचार करना और तीर्थों में जाना यही उस समय के ब्राह्मणों का कार्य था। अपनी व्यापार में संलग्न थे शुद्ध द्वारा सबकी सेवा होती थी उस अवसर पर भगवान नृसिंह ने दैत्यराज प्रह्लाद को पाताल में रहने का आदेश दे रखा था वही उनकी राजधानी थी बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे एक समय की बात है महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर जो ब्राहेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है गए इतने में रेवा नामक महान नदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई वे उसके तट पर नीचे उतरने लगे तब तक एक भयंकर विस्तर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए सर्प से पकड़े जाने पर उनके मन में आतंक छा गया अतएव उन्होंने मन ही मन देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया उन्होंने जो ही कमललोचन लोचन भगवान श्रीहरि का चिंतन किया कि उस महान विषर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया तब अत्यंत घबराए हुए एवं शंकाशील उस सर्प ने चवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा ये मुनि महान तपस्वी है तथा कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे दें कन्याएं मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई तदनंतर चवन जी ने नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया एक बार की बात है भृगुनंदन चवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे धर्मवस्सल दैत्यराज प्रहलाद की उन पर दृष्टि पड़ गई देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे बताने की कृपा करें इंद्र हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं हमारे राज्य का भेद लेने के लिए तो उन्होंने आपको यहाँ नहीं भेजा है विजय आप सच्ची बात बताएं